प्रश्नोत्तर दीप मारा, शरणागति जिज्ञासा संत लोग प्राय उपदेश देते हैं कि भगवान के शरणागत हो जाओ यही सरल मार्ग है परंतु हमें तो लगता है कि चित्त की शुद्ध अवस्था आए बिना यह संभव नहीं है फिर सामान्य व्यक्ति शरणागत कैसे हो सकता है समाधान संत लोग यह तो नहीं कहते कि चित्त शुद्ध मत मत करो वह शरणागति का साधन है इसलिए उसका भी उपाय बताते हैं चित्त शुद्ध भी तो भगवान नाम के स्मरण से ही होगी भगवान से कुछ मांगो मत जो भी कामना आए उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो झूठ मत बोलो भगवान को अपने जीवन का हिसाब दिया करो अपनी गलतियों के लिए रोज़ भगवान के चरण पकड़ कर रो लिया करो अपने जीवन का सतत निरीक्षण करो कि हमारा कितना समय व्यर्थ बीत रहा है यदि हमारे जीवन का लक्ष्य शरणागति है तो उसके साधनों के अभ्यास में ही हमारा सारा समय बीतना चाहिए इससे अलग यदि कहीं समय जा रहा है तो वह व्यर्थ ही है साधक को सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की निंदा सुनना और करना क्यों अच्छा लगता है हम गप में क्यों समय खो रहे हैं हमारा समय तो भगवत चरित सुनने में मंत्र सुमिरन में ही बीतता बीतना चाहिए साधक को बहुत सावधानी से अपने 24 घंटे की गतिविधियों का आकलन करना चाहिए अपने जीवन को एकदम नियमित और संयमित रखो और जब अपने को कमजोर पाओ तो भगवान के चरण पकड़कर उचित ज्ञान शक्ति के लिए प्रार्थना करो कोई व्यक्ति एक वर्ष तक नियमित रूप से ऐसा अभ्यास कर ले तो उसे जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार मालूम होगा यदि व्यक्ति कमजोर है योग साधना वेदांत चिंतन नहीं कर सकता तो उसके लिए शरणागति को छोड़कर दूसरा उपाय क्या है इसलिए संत लोग सामान्य लोगों को इसी का उपदेश करते हैं किसी संत ने कहा है पाप पकड़े बिन गति नहीं पाप करत दिन जात पा पकड़े ते हरि मिले पा पकड़ो रात पाप का अर्थ होता है पैर भगवान के पैर पकड़े बिना हमारी कोई गति नहीं है क्यों इसलिए कि पाप करत दिन जात इस जीव का सारा दिन तो पाप करते करते ही बीत जाता है पुण्य तो है ही नहीं इसलिए कमजोर है ऐसी स्थिति में भगवत चरण पकड़े बिना दूसरा उपाय ही क्या है अब पूछो कि इससे क्या होगा तो कहा पा पकड़े हरि मिले चौबीस घंटे भगवान के चरण पकड़े रहो जगत को मत पकड़ो तो भगवान मिल जाएंगे इसीलिए कहा पाप पकड़ो दिन रात भगवान के चरणों को हृदय से मत निकालो उन्हें पकड़कर ही सारा व्यवहार करो तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे इसलिए महात्मा लोग शरणागति का उपदेश करते हैं तो कौन सी गलती करते हैं जिज्ञासा कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृछा म धर्मसमूढ़ चेता यितितम रूहित में शिष्यस्ते हम साधु मपन्नम गीता इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान के शरण में चला गया फिर भी भगवान ने उससे कहा सर्वधर्मा परित्यज्यमेक शरण व्रज गीता तुम अन् सभी कर्तव्य रूपी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ जब अर्जुन पहले से ही शरण में चला गया तो पुनः भगवान ने ऐसा क्यों कहा समाधान यहाँ पर अर्जुन के द्वारा स्वतः भगवान की शरण में जाना और पुनः भगवान के द्वारा उसे शरणागति के लिए प्रेरित करना दोनों शरणागतियों में अंतर है अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ जैसे आप चलाएँगे वैसे ही चलूँगा पर यदि ऐसा वह सचमुच स्वीकार करता तो आगे बहुत सी शंकाएँ क्यों करता किसी निमित्त को लेकर शरण में जाना अलग बात है अर्जुन की समस्या धर्म के विषय में थी और वह धर्म के विषय में ही भगवान से उपदेश चाहता था इसलिए उसने शरण स्वीकार की वह केवल एक समस्या को लेकर शरण में गया था अपनी अहमता को उसने थोड़े ही समर्पित कर दिया था अट्ठारहवें अध्याय में जो भगवान ने कहा है वह एक समस्या की दृष्टि से नहीं कहा है पहले धर्म के विषय में समस्या थी जिसका निवारण तो हो गया अब वह समझ सकता है कि जीवन में धर्म का आधार लेकर आगे बढ़ सकता हूँ स्वर्ग आदि प्राप्त कर सकता हूँ तब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परि त्यज्य माम एकम शरणम ब्रज यहाँ पर भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है भज ही ज सकल भरोसा यहाँ पर धर्मादि के आश्रय से मैं स्वर्गादि प्राप्त करूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है यही पूर्व में अर्जुन के द्वारा ग्रहण की गई शरण और अट्ठारहवें अध्याय में भगवान के द्वारा कथन की गई शरणागति में अंतर है